कहा तुम्हारे ये सुकोमल नन्ने नन्ने अधर होस्ट पुत्र जो माता के स्तनपान करने में भी समस्या नहीं नन्ने नन्ने होट थी नन्हे नन्हे होस्ट पूरा सा दूध को चूस भी न सकें और कहा आज तुम ये अधरों पर बंसी रख करके और कुछ ही दिनों में इतनी मधुर बंशी बनाना सीख गए तो पूछती हैं कि अरे बताओ तो सही ये तुमने कहा से सीख लिया इतना मधुर वंशी बजाना ये किस गुरु से तुमको प्राप्त हो गया कृष्णा गुरु अधिकतक का वेणु पाठ ये पाठ ये शिक्षा तुमने किस गुरु से प्राप्त की जरा सुना देरमछनम तब नया में मुखश ता थे पुनर्लन वाद वाद ये थी अरे बेटा अरे लाल बड़ी बुढ़ी गोफिया मैं तुम्हारे इस चंद्रमुख पर बलिहारी जाती हूँ बंशी बजा दे सावरा जरा सुना दे लल्ला सुना दे जरा श्री कृष्ण चंद्र जो हैं ये श्याम सुंदर ये गोपियों के द्वारा उत्साह प्रोत्साहन पाकर और बाबा मैया के सामने लगते बजाने और बंसी महाराज बंसी तो बड़ी भाग्यवती उनके अधरों का रस पाकर रसमयी बन जाती रसमई और रसमई बनकर रस की सरिता बहा देती बंसी, बंसी में ये जो मधुर रस आया कहा से और बजाते हैं ये तो श्री श्याम सुंदर के अधरों का जो मधुर रस था वो बंसी में आ गया किसी से तो एक बार आगे जाकर के बंसी में रुकोप में लड़ाई हो गई तो ये वंसरी में ये रस आ गया भगवान श्याम सुंदर के मधुर अगर रस का तो ऊंचूर यदा सुजनि जनकूपक वाद तदा सरसी कर, करोते जब ये बंसी बजाते उस समय क्या होता देखने वाले देखते सब नहीं देख पाते आकाश का दृश्य भी बड़ा अनुपम हो जाता देवताओं की बात नहीं ब्रह्मा जी में भी प्रेम का विकार दिखाइएगा साक्षात् अष्टा श्रुतिपुतकैन काकी कत धृतिर धृति मुक्त मराल पृष्ठे मुह नुठती कहते हैं कि अपने आठों ब्रह्मा जी के चार हों तो आठ काम अब वो आठ कर्णपुत्रों के द्वारा ये उस मधुर मधुर बंसी ध्वनि का रसपान करते करते और प्रेम मग्न हो जाते धीरे छूट जाता और हंस पर बैठे बैठे प्रेम दूसरे पड़ते नीचे जमीन पर जमीन पर गिर जाते लोटने लगते जमीन पर हंस को छोड़ करके और इंद्र के हजार आंख हजार आंखों से इंद्र के प्रवाश्रू प्रवाह बहने लगता आंसू का प्रवाह झरने लगता ये तमाम इकट्ठे रहते ना जब इनकी बंसी बचती तब तो ये नया महोत्सव रोज का हो गया सब इकट्ठे हो जाते वो तो एक दिन देखा कि आकाश में बादल तो है नहीं और बूंदे बरस रही है क्या बात है ये कहाँ से आया हैं? इंद्र की आंखें बरस रही थी इंद्र की जो आंखें हैं ये बरस रही थी तो दे, इन्होंने देखा कि ये कहीं बादल वादल तो है नहीं और ये बूंदे बरस रही है और ये भैया शीतल सुखद दृष्टि हो रही है और ये सारा बन जो देश है ये वनदेश हुआ जा रहा है ये क्या हो गया वृंदावन भूमि कैसे ये गीली हुई जा रही है चित्रम बारी धराम बिना तरसा यही अर्धारा दूरा पश्चिद देव मातृकम भाक मंडलम तो ये नन्हने से गोपाल के इस वादन के द्वारा उठी हुई ध्वनि ने सारे वृंदाकानन में वृंदावन में एक विचित्र अवस्था पैदा कर दी स्वभाव के विरुद्ध काम होने लगा इस बंशी ध्वनि ने सबके मानव स्वभावों को बदल दिया केवल ये चेतन प्राणियों के नहीं स्थावर जंगम सबके स्वभाव को पलट दिया कहते हैं कि जब ये वंशी बचती तब जो अचल पहाड़ हैं पर्वत इन सारे पर्वतों के शिखर सारे गीले हो जाते द्रवित हो जाते रस बहने लगता है उनसे और पत्थर पत्थर ये द्रवित होकर बहने लगते और उनमें से नए नए झरने निकल जाते पत्थरों में भी झरने निकलने, निकलने लगते और नए झरनों को देखकर तमाम पक्षीगण और तमाम ये वन पशु ये सब कस पीने के लिए उत्कंडित हो जाते चाहते दौड़कर पीने पर ये वंशी ध्वनि उनके अंगों को अवश्य कर देते ये चल अचल हो जाते उनमें एक विचित्र आनंदमय जड़ता ऐसी आ जाती कि वे अपने समीप आई हुई जल की धारा को भी पी नहीं सकते वो उस सदस्य में निलग्न हो जाते द्रवति शिखर वृंदे चंचले वेणुनाद दिशि दिशि विसरती निर्जरा तीक्ष्य तिश मृगाली गंतु मुत्का जरा तई स्वयं सविधा नव पा तुम समर्था पास जलधारा को पी नहीं सकते और ये वंशीनाद का वंशी ध्वनि का चमत्कारी आश्चर्यमय जादू का प्रभाव सरोवरों के जलों को जमा के बर्फ बना देता सरोवरों का जो जल है ये बर्फ बन जाता जम जाता और यहाँ तक तो कि वो सरोवरों में तैरते हुए जो हंस आदि हंसनी आदि इनके जो ये पैर जो हैं ये उस उसमें बंद जाते जल में जम गया ना और उस ध्वनि का मधुर मधुर रस पान करके उनके सारे अंग निश्चित हो जाते मानो ये हंस जीवित नहीं है पुतली हंस हैं ये बने हुए मानो ये पत्थर से बन जाते और उनके चरण जो हैं पैर ये बद्ध हो जाते उनके अंगों में जड़ता आ जाती तो प्रकार जन चेतन सभी में फैल गया ये वंशी ध्वनि का चमत्कार वंशी नादयी सरस पयसी प्रापित ग्राव धर्मम हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगी हृदय ये दशा हो गई तो पहले तो पहले पर जो तो संकोच हुआ इनको लगाते रहे शर्माते रहे और कहने पर भी बजाने का मन आता तब भी लाज आ जाती जा कि कैसे बजावें लोग क्या कोई हंस देता हंस देता और ये, ये, ये, ये सोचते कि यह हंसता है तो ठीक बजी नहीं ठीक बजी नहीं तो जिल्लगी करता बोले तो भी बजाएंगे मुंह छिपा के भाग जाए बोले तो बड़ी मीठी लगी मीठी लगी इसलिए हंसी आ गई तो फिर ये कहते सोचते कि बड़ाई बड़ी हो रही है ये बड़ाई तो ठीक नहीं तो मैया से कभी सुन रखा था मैया उपदेश की बातें कहा करती देख लाला अपनी बड़ाई नहीं सुनना तो मैया के बाद आ जाती जा जा बोली तो बड़ाई कर रहे हैं मैया ने कहा था बड़ाई सुनना मत तो चलो भाग चलें इस प्रकार से संकोच करते और कहीं कहीं कहीं कहीं मान भी करते मैया के सामने तो नहीं गोपियां आती कहते लाला बजा बोले नहीं बजाएंगे मान कर बैठते तो उनसे मनोहार करवाते खुशामद करवाते तब कहीं बजाते पर धीरे धीरे संकोच उनका निकलने लगा निकल गया फिर तो अब तो यमुना के तट पर बजाने लगे यमुना के तीर पर जाते और वहां बजाने लगे तो नजरानंद क्या से क्या हो जाता अब बंशी से क्या होता जैसा सुन लीजिए बड़ा मधुर है नीचे वाले Allah, I'm a man. जत राग रसारी बजाए ब्रज <coughs> जुवती <coughs> <coughs> ज्योति लपटाप बदन पर छूटी लट्टा टूटी मुकुता तन नीर सम समलतु व वृंदवके केके सुनिथावर अच्छे भै सुनिथाद अच्छे तु चेतन भैे जंगम भये अच्छे ये अचे तुरी लद लाल बजाओ हे बूरी अ फल फले ए, ए, फला ए, फल फूल रे रि जरे हरे भइ पे दी आ फल फले फल फूल भइे हरे हरे भई उमग प्रेम जल चलो सिखरते चलो सिखलते हे गरे गिरिन के गा तु शरीर गए ये गरे, गरे, गरे, गरे गिरन के तृनमचरत मृगा मृगी दो त्रिनचरतु मृगा मृगी जब कॉ का चढ़ निरख श्रीमुख चार दूदी ए निरखतु श्रीमुख चा बदतु नहीं एक रस न रस चाख बदतु नहीं धा पाख पसार बसु भये ये चतुभुजदु कहो कौन बस बसु भये ये याओ मुरली की पा